तीन बातें सब में है लेकिन वो तीन बातों को थोड़ा मोड़ दे बस बादशाह बन जाए बादशाह ऐसा बादशाह बन जाए कि इंद्र भी उसके आगे कुछ नहीं ऐसा बादशाह बन जाए दूसरा कुछ सीखना पाना कुछ नहीं कहे खाली तीन योग्यताएं हैं उनको थोड़ा सा एक से उन तीन योग्यताओं का उपयोग कर ले बस कभी कभी बड़ी बड़ी भारी मेहनत से जो नहीं मिलता है वो आसानी से मिल जाता है अलंग तो में जो स्टीमर आते हैं तो सोच रहे थे कि भाई स्टीमर इतने बड़े हैं तो क्या दस सौ टन का तो होगा कोई बोला 100 टन क्या होता है यार ये तो 200 टन का लगेगा किसी ने बोला क्या इतना बड़ा जहाज दो ये तो भाई 500 टन का है अरे बोले चल चल 500 टन 500 टन क्या होता है ये तो पोला पोला है खाली लोहा है खाली जहाज कितना होगा इसी ने बोला भाई 500 टन तो नहीं हो सकता दूसरे ने कहा नहीं हजार टन का होगा ये तीसरे ने कहा भैया क्या पता भाई इतना बड़ा जहाज स्टीमर है 1500 सौ टन का होगा पंद्रह टन का जब हकीकत का पता चला कि अरे ये तो पांच हजार टन दस हजार टन साठ हजार टन का जहाज है वो पांच सौ कहां साठ हजार टन तो जिसका जो विषय है वो उसको जानता है बाकी के लोग अनुमान करते ऐसे ही ब्रह्म को विषय करने वाली बुद्धि जिसकी नहीं है वो ब्रह्म परमात्मा के लिए अनुमान करते हैं जैसे वो जहाज के लिए अनुमान किया दो टन सौ टन पांच सौ टन वो बोले हजार टन बारह सौ टन का जो स्टीम्बर हमने देखा तो उन्होंने बताया कि बापूजी इसमें दो लाख टन लोड लेके जाते हैं हम लोग ये जहाज स्टीम्बर बारह सौ टन का है दो लाख टन वेट इसको इसमें भरते और ले जाते उन्होंने है 1200 टन तो बहुत बड़ा है कि बोले बापू सात फुट लंबा है बाद में पता है उन्होंने कि ये तो 1200 टन का है साठ टन का तो कितना लंबा होगा कितना क्या होगा कितना आजाद लाख टन जाता हूँ तो उनक, उनका विषय तो उनके लिए आसान है और हमारा विषय नहीं तो तो उनसे हमने सीखा तब हम बोल रहे हैं कि भाई जहाज होते ऐसे तो जिनका जो विषय होता है उनसे वो बात सीखने में आसान पड़ता है ठीक है ना बन जा हम मेडिकल का स्टूडेंट है तो फिर डॉक्टर के संपर्क से जो सीखेगा तो अच्छा मजबूत डॉक्टर बनेगा हम मेडिकल स्टूडेंट होकर फिर इधर उधर उधर उधर भटकेगा तो मजबूत डॉक्टर नहीं बनेगा आरएमपी रह जाएगा छोटा डॉक्टर रह जाएगा ऐसे इंजीनियर वकील है तो सनत मिली सन्नत मिली तो बड़े वकील के साथ प्रैक्टिस करेगा तो अच्छा वकील बनेगा अब डीएसपी का कोर्स किया डीवाईएसपी तो बने लेकिन फिर भी आईजी डीआईजी और डीएसपीओ के संपर्क में रहने से सफल डीएसपी बनेगा आईजीओ के संपर्क में रहने से सफल आईजी बनेगा डीआईजी बनेगा बिल्कुल सीधा गणित है ऐसे ही परमात्मा अनमिला पिया है और अनजाना देश है अनमिला पिया है और अनजाना देश है तो जिनको मिला है और जो जानते हैं उन्हीं के संपर्क के बिना आज तक किसी को नहीं मिला पढ़ लिख के कोई डॉक्टर हो जाए दूसरे डॉक्टर की मदद के सिवाय यह शायद संभव है पढ़ लिख के कोई किताबें और डीएसपी बन जाए सफल मैं तो नहीं मानता हूं लेकिन मन भी जाए तो शायद हो भी सकता लेकिन अपने मन से जैसा भी आया साधन किया जैसा भी आया किया वो कभी भी सफल साधक सफल महापुरुष नहीं बन सकता तुलसी राशि कहते ये फल साधन ते न हो साधन में करता चाहिए और करता होगा तो उसका मन भी होगा पूर्णा भी होगा तो कभी पूर्णा इधर ले जाएगा कभी उधर ले जाएगा कभी उधर ले जाएगा बिखर जाते बिखरे घर छोड़कर कई लोग साधु बनते और बहुत अच्छे लोग होते सब सुलसे राज नहीं होते तो फिर वो, वो उनको मन जाम दौड़ाता है दौड़ते दौड़ते खड़िया पल्टन हो जाते गिरनार में भी कई खड़िया पल्टन के बेचारे साधु कई हमने इस बार तो हमने प्रदक्षिणा की थोड़ी बहुत मंजरा की मदद से तो आधा गिरनार तो हमने छान मारा आधे दिन में जो प्रदिक्षण आपकी एरिया थी काफी हमने छापा तो देखा कि तो अब फिर आ जाओ मूल विषय में तो ये तीन चीजें आपके पास है बोलो इसको थोड़ा मोड़ दो तो सारे साधनों का अनुभव सारे साधनों का फल सारे ज्ञान का उद्गम स्थान आपको आसानी से मिल जाएगा बोले हमें मेहनत से मिले तो अच्छा है अरे कभी न कभी मेहनत किया होगा तभी तो सत्संग और सदगुरु मिल रहे हैं अब सत्संग और सदगुरु मिला वो छोड़कर और कोई मेहनत करने जाए तो उसको बोलते कर्म लेडी पंचदशी में लिखा है जैसे मक्खन का पिंड मिला वो छोड़ के छाछ चाहते तो उसको कर्म लेडी बोलते जब ज्ञान और अनुभव संपन्न महापुरुष का सानिध्य मिल रहा है तो फिर वो कोई कर्म करने जाए उपासना करने जाए प्राणा करने जाए तो वो कर्म ले भी दोष आता है विसा आश्रम तुम देखोगे तो आप विश्वास नहीं करोगे कि बापूजी सात साल इसमें कैसे रहे आसपास में भीलों के चौपड़े दिन रात गा और लेटरिन बाथरूम भी नहीं था तो सारे के सारे लोग जहां लोटे बैठते उसी इलाके से मेरे को दूर जंगल में जाना पड़ता और आते भी माए जाते भी माए और आगरे बैठे एक दिन भी हम रह सके नहीं बापू ने कहा इधर ही रहू रात को कुत्ते भौंके, दिन को भीड़ और वाभरी गालियां भों के ज्ञान बचिया भद क्या करूं फिर भी जो होता था लगता था कि बापू आ गया फिर बापू को चिट्ठी लिखी कि ऐसा ऐसा है बोले जब कुत्ते भौंके, तो ऐसा सोचा था कि ओ ओम, ओम बोल रहे और ये गाली भोंक रहे तुम्हारे कान को गाली लगे तो समझना कि गाली तो आकाश में चले गए मेरा क्या बोले तो बोला तो उन्होंने बोखा मई और फिर हमारी दाढ़ी वाढ़ी बढ़ जाती थी समय तो चिट्ठी हम लिखते थे कि बाबू जी मेरी दाढ़ी बहुत बढ़ गई बाल बाल बढ़ गए अगर आपकी आज्ञा है तो मैं कटाऊं क्योंकि जब हमने गुरु पर अर्पण किया अपना तन मन तो ये दाढ़ी बाल मेरे बाप की मिलकत तो नहीं गुरु जी की है तो मैं कैसे काट के फेर दो तो गुरु जी जब कहीं भी होते मेरी चिट्ठी घूमती भ्रामती महीने दो महीने पहुंचती फिर चिट्ठी लौट के आती ये अच्छा कटवा लो तब हम दाड़ी बाल कटवाते हम जानते थे कि साधना कैसे की जाती है तेजोबिंदु उपनिषद भी पढ़ते थे पंचदशी भी पढ़ते थे हमको पता था कैसे किया अनुष्ठान अनुष्ठान लालजी महाराज ने ये वो किए लालजी महाराज के क्या क्या हुआ सब मेरे को पता हमने कहा भाई अपने मन से भाई ये फल साधन ते न हो अपना साधन ये कि गुरु की आज्ञा मानने की योग्यता ले बस जब गुरु की कृपा जैसे एक घड़े का पानी दूसरे घड़े में जैसे एक पतीली का घी दूसरी पतेली में ऐसे ही एक ब्रह्म की निष्ठा का संकल्प दूसरे में टिकता जैसे ज्योत से ज्योत जलती है ऐसे ब्रह्म ज्ञानी से ही दूसरा ब्रह्म ज्ञानी बनता नहीं तो भ्रह ज्ञानी बन जाता है मन कभी बोलेगा ये करूं कभी मन बोलेगा ये करूं कभी बोले ये करूं तो ये तीन बातें अब ये सफरचंद है तो सफरचंद मुझे कब देखेगा कि सफरचंद को विषय करने वाली मेरी वृत्ति बनेगी नींद है वृत्ति शांत है तो आंख और सफरचंद मिला दो तो भी नहीं दिखेगा जब मेरी वृत्ति बनेगी सफरचंद को विषय करेगी तब सफरचंद का ज्ञान होगा भले बुरे की वृत्ति बनेगी तभी भले बुरे का ज्ञान होगा ठीक है ये आदमी अरे तो बापू बदमाश है तो बदमाश की वृत्ति आपकी बनी बापू को पता नहीं था अब आपके कहने से बापू की वृत्ति बनेगी बदमाश है अरे बापू ये तो अच्छा आदमी है ये ऐसा ऐसा है वो वृत्ति बने अच्छा दिखा तो जैसी वृत्ति बनती है वृत्ति विषय करती वस्तु का तभी ज्ञान होता है तो आपकी दिन में कई वृत्तियां बनती है कई वस्तुओं का ज्ञान होता है आपको तो कुल मिला के सारी साधना तेजोबिंदु उपनिषद शिखा उपनिषद एक उपनिषद एक सौ आठ नहीं तो ग्यारह सौ आठ ग्यारह सौ आठ नहीं तो ग्यारह हजार आठ जो भी करे कुल मिलाकर वृत्ति को जैसे सफरचन को विषय करती सफरचन है ऐसे ब्रह्म को विषय करे सफरचन तो आता जाता मिटता है ब्रह्म आता जाता नहीं मिटता नहीं मौजूद है तो एक तो चाहिए ब्रह्म का ज्ञान ब्रह्म तो है उसका ज्ञान चाहिए ज्ञान तो सत्संग में मिलता है साथ है ये है वो है दूसरा चाहिए ब्रह्म को विषय करने वाली वृत्ति और तीसरा चाहिए स्थिर बुद्धि ये तीन चीजें हो तीन मिनट के लिए काम बन गया चाहे कितनी तुम हो लेकिन ये तीन चीजें नहीं मिली तो श्रद्धा तो उतरेगी बढ़ेगी चढ़ेगी कितनी भी तपस्या हो 1400 साल चांगदेव ने गुजारे मृत्यु को धोखा दे गए लेकिन ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ 1400 साल तक शरीर को बनाए रखा ऐसा योग आज कोई कर नहीं सकता चांगदेव जैसा वातावरण ही नहीं फिर भी ज्ञानेश्वर महाराज की कृपा से उनको उनकी वृत्ति बनी बत्ती बनी और ब्रह्म का जब 1400 वर्ष का योगी थक जाता है और 22 वर्ष के ज्ञानेश्वर के चरण में आता है तब उसका उद्धार होता है तो आप आप तो 1400 साल जी नहीं सकेंगे और 1400 साल जीने के बाद भी तो किसी ज्ञानेश्वर के चरण में जाना पड़ेगा तो अभी ज्ञानेश्वर को छोड़कर फिर इधर उधर क्यों जाना अगर जाते हैं तो कर्म लेडी का पाप लगता है कर्म लेडी पने का दोष लगता है हाथ में आया हुआ मक्खन फेंक दिया मक्खन के लिए हाथ चाह रहे मक्खन था तो उसको फेंक दिया अब हाथ चाह रहे गुरु नानक थे तो उसका आदर नहीं किया इतना अब गुरु नानक के वचन जिस किताब में उसको सिर ले पे लेके घूम रहे धन गुरु नानक का सारा जगता आया धन लीला लीलाशाह बापू थे तो फायदा नहीं लिया अब लीलाशाह भगवान की जाए बड़ी श्रद्धा रखा लोग बापू थे तो बीस आदमी आते थे और बापू नहीं है तो अभी हजारों आदमी आते उनकी समाधि थे लेकिन इससे ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता जीसस को पहले लोगों ने परोस में चढ़ाया जब जीसस थे तो उसका फायदा नहीं लिया अब जीसस के क्रॉस लटकाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च हुए और कई षडयंत्र कर रहे हैं। दूसरा जीसस इतने ईसाई बने लेकिन दूसरा जीसस मैंने आज तक नहीं सुना जीसस के द्वारा कोई जीसस बन गया होता तो हो सकता था अब तो नहीं हो सकता कृष्ण के द्वारा कोई कृष्ण पद पा लेता तो हो सकता था अर्जुन ने कहा अब कृष्ण के मंदिर पुजारी श्रद्धालु है श्रद्धा हो भाव होगा ठीक है लेकिन तीन बातें तभी बनेगी जब हैयात महापुरुष हो ब्रह्म को विषय करने वाले ब्रह्म का तले ज्ञान फिर ब्रह्म को विषय करने वाली वृत्ति और वो मती ये मती जिनको ये तीनों चीज मिल गई है वो, वो तर गए और उनकी कृपा से अपन तर सकते आप बोले कृपा तो है दूर बैठ भी तो कृपा हो दूर बैठो तभी तो कृपा है ये बात भी सच्ची है कोई गलत नहीं है लेकिन हमको दूर में फायदा होगा कि नजीक में वो हम नहीं जानते वो ही जानते वंजारा जूनागढ़ में है बापों को याद करते दूर बैठे बैठे, बैठे कृपा लेते तो उसका मतलब ये नहीं कि नजीक कभी ना आए कभी नजीक नहीं आएगा तो दूर का दूर ही रहेगा दूर बैठे भी फायदा मिलता है लेकिन नजीक का भी तो महत्व है अब नजीक नहीं आ सकते हैं तो दूर कहीं भटक न जाए तो मानसिक कांटेक्ट करना अच्छा है लेकिन मानसिक कांटेक्ट के साथ साथ सानिध्य कॉन्टेक्ट का तो महत्व अलग है हम लीला शाह बापू को और लोग मानते थैसे हम मानते घर में बैठ के बापू का माला करते अपना काम धंधा करके खान बेचते रहते तो हमारी ब्रह्म को विषय करने वाली वृत्ति नहीं बनती हमारी वैसी बुद्धि नहीं बनती ऐसी स्थिति नहीं आती ऐसा नहीं कि मेरी श्रद्धा थी बापू में दूसरों की नहीं थी मेरे को बेच के चने खा जाए उतने अक्कल वाले लोग बापू में ही श्रद्धा रखते थे मैं तो कुछ भी नहीं बापू के सेवकों का सेवक बनने की भी शायद मेरी योग्यता नहीं होगी हो मैं तो ऐसा मानता था फिर भी मैं लग आ रहा उनकी आज्ञा तो मेरे को जो मिला वो शायद किसी को मिला होगा तो मुझे पता नहीं मेरे को जो मिला गुरु की कृपा वो दूसरे किसी को मिली होगी तो मेरे को खबर नहीं आएगी मैं क्यों कहूं कि दूसरे को नहीं मिला लेकिन दूसरे को मिला हो ऐसी मेरे तक अभी तक खबर नहीं आएगी आपने कहीं दूसरा सुना हो नीला साहब बापू का शेष आशा सा भी मेरे को नहीं दिखता आपको दिखता है हां आज्ञा सम नहीं गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परम मंगल साधारण मंगल तो आपकी पूजा से तप से वर्ती आप कर लोगे थोड़े दिन लेकिन जो साधन से बनेगा साधन से मिटेगा जो उपजेगा वो नाश होगा साधन वचन से कुछ उपजेगा वो नाश हो जाएगा यहां उपजाना नहीं है केवल जानना है जैसे इसको सेव को विषय किया ऐसे ब्रह्म को विषय करने वाली वृत्ति बनाना है उसमें क्या रुकावट आती है और कैसे बनती है वो तो अनुभवियों के रास्ते से चलना पड़ेगा ईश्वर को पाना कठिन नहीं है सब दुखों से सदा के लिए जान छुड़ाना कठिन नहीं है लेकिन जिनको कठिन नहीं लगता है, ऐसे पुरुषों का मिलना कठिन है जितने संसार में खटपट और दुख भोगते हैं उसका दसवां हिस्सा भी अगर महापुरुष की आज्ञा के अनुसार अपनी वृत्ति बना ले तो काम बन जाए अब हमारे मन को अपनी अकल नहीं और महापुरुषों की बात मानने को हमारा मन तैयार है इसीलिए सब गड़बड़ो थे लंगड़ा कहता कि मेरे को पैर मिल जाए तो मैं सेवा करूंगा मेरे धन बोलता है मेरे को धन मिल जाए तो मैं सेवा करूंगा धन बोलता है कि मेरे को बेटा हो जाए तब सेवा करूंगा बेटे वाला बोलता है कि मेरा दुश्मन मर जाएगा तब सेवा करूंगा सब बेईमान ये <laughs> हो जाए फिर सेवा करूंगा ऐसा बन जाओ फिर सेवा करूंगा जब अभी से तेरे पास जो योग्यता है उसका उपयोग मेरा ऐसा बन के फिर ये कर लूंगा बट अब भी तो अपनी वृत्ति बना लेकाल ले। तो ब्रह्म को विषय करने वाली वृत्ति से ही, से ही का ब्रह्म का ज्ञान होगा ब्रह्म का ज्ञान तो हो जाता है गुरु के उपदेश से लेकिन तो ब्रह्म को विषय करने वाली वृत्ति बनानी पड़ेगी ब्रह्म के ज्ञान से दुख नहीं मिटता जगत के स्मरण से भी दुख नहीं मिटता लेकिन ब्रह्म के ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान को विषय करने वाली वृत्ति से ही दुख मिटता है वृत्ति में ही दुख पैदा होता है वृत्ति में ही आकर्षण पैदा होता है वृत्ति में ही क्रोध पैदा होता है वृत्ति में ही काम पैदा होता है वृत्ति में ही चिंता पैदा होती है वृत्ति में ही भय पैदा होता है क्योंकि ब्रह्म जो व्यापक है उसको विषय करने वाली वृत्ति नहीं बनी तब ये तमाम वृत्तियां हमको नचाती रहती है ये फल साधन देना होगी अभी मन माने बारह साल कोई बैठे तो ये ज्ञान उसको नहीं होगा अभी जो सुन लिया आपने मन माना बारह साल किसी गुफा में घुस के बैठो ये ज्ञान नहीं होगा गुफा में बैठोगे तो जो सुना है उसको दृढ़ कर सकोगे जो सुना है उसको दृढ़ कर सकोगे उन शब्दों को पक्का कर सकोगे अनुभूति तो दिए जले हुए दिए के संपर्क में आने से ही हमारा दिया है लोग बोलते बापू अंतर है अमी बापू ये है बापू ये लेकिन मैं आपको सच बताता हूं कि मैं अलंक के ग इतना बड़ा जहाज आया अभी आज तोड़ रहे हैं बापू जी आप भगला करो भला नहीं करो लेकिन तो बहुत बड़ा है भाई इतना बाहर निकला तो कितना लंबा उठ सितर फुट उसकी ऊंचाई भूख है देखे सात फीट लंबा मुझे इतना बड़ा बोले मैं क्या होगा हजार बारह सौ पंद्रह सौ टन का तो होगा बोले बापू जी बारह हजार टन का है हमने <laughs> सोचा कि हद हो गई बाद में पता चला कि साठ हजार टन का भी होता होगा हमारा वो विषय नहीं था तो जिनका विषय था उनसे ही मेरे को सीखना पड़ा चुनना ऐसे ब्रह्म को जिन पुरुषों ने जाना है ब्रह्म ब्रह्मजान जिनका अपना विषय है जिनकी वृत्ति ने ब्रह्म को विषय किया है उन्हीं की वृत्ति हमारे को ब्रह्म का विषय कराएगी जो डॉक्टरी जानते हैं उनके संपर्क में ही हमारे डॉक्टरी की विद्या निकलेगी जो आईजी डीआईजी अथवा जो पुलिस के कोर्स को जानते हैं उन्हीं के संपर्क में हम पुलिस ऑफिसर बनने का कोर्स कर सकेंगे सेठ के साथ सेठ आदमी अच्छा है लेकिन सेठ के साथ रहकर आप डीएसपी नहीं बन सकते डीएसपी आदमी अच्छा है लेकिन डीएसपी के साथ है डीएसपी वाली किताबें पढ़कर आप डॉक्टर नहीं बन सकते सीधा ऐसे कर्मकांड से या उपासना से आप ब्रह्म बेचा नहीं हो सकते ऐसे ऐसे संतों को हमने देखा जो 10 घंटे रोज विधि सहित जब करें ऐसा वैसा कर 40-40 साल के फिर भी हमने देखा के अंत में बिचारेंगे हम तो अब किसी का क्या बोलना लेकिन लगा के हैं। ऐसे योगन को मैं जानता हूं नारायण भी जानता है। आज से तीस साल पहले वो बद्रीनाथ से आई थी आबू में तो आज से तीस साल पहले वो बाईस साल बद्रीनाथ में रही बारह महीना मतलब बावन वर्ष से वो योग साधन करते पचास साल दो तो बाईस साल उधर क्या बाद में वहां के पंडों वंडों में रहा द्वेश हो गया तो माई बद्रीनाथ छोड़कर आबू की गुफा में आ गई लाल गुफा और आबू में गुफा में आए हुए भी उसको 29 तीस साल हो गए अब भी जो जीवित है इसी से मिलती नहीं हम रागैराग है हम उसको हृदयपूर्वक मान से देखते हैं हम उसकी गुफा में जाते उसको हम प्रणाम भी करते बड़ी उम्र की है माता के समान फिर भी अब आप उनसे मिले या बात करो तो आपको लगेगा करे इतना तप करने के बाद भी इतना गुस्सा इतना क्रोध इतना नाराजी इतना मैंने ना उनके दर्शन किए अच्छे हैं हम उनका आदर करते हैं लेकिन ब्रह्म को विषय करने वाली वृत्ति बनना एक बात त्याग की वृत्ति दृढ़ होना दूसरी बात है श्रद्धा वाली वृत्ति बनना दूसरी बात जैसे पुलिस माइंड बनना तो एक बात है नेता माइंड बनना दूसरी बात और कोई मल्टीपर्पज माइंड होता तो थोड़ा नेता थोड़ा पुलिस नारायण हरी तुम तो ब्रह्म माइंड बनना बहुत ऊंची बात है सबसे ऊंची बात ब्रह्म माइंड बन जाए ब्रह्माकार भक्ति बन जाए ब्रह्म को विषय करने वाली उस पे लगे नारायण हरी नारायण तो दुनिया की कोई भी डिग्री मिल जाए कोई भी पद मिल जाए कोई भी सत्ता मिल जाए कोई भी सामर्थ्य मिल जाए लेकिन सब दुखों का अंत केवल आत्मज्ञान से ही आता है जो वृत्ति है तीन चीजें चाहिए आत्मज्ञान के लिए बुद्धि की शुद्धि शुद्ध बुद्धि बुद्धि की शुद्ध और स्वरूप का उपदेश और तद अनुरूप वृत्ति उसको विषय करने वाली जैसे लाइट है तो लाइट को देखने वाली वृत्ति होगी तो लाइट देखेगी ऐसे ही शुद्ध बुद्धि होती है तो ब्रह्म को विषय करती जैसे रूमाल को विषय किया वृत्ति ने तो रूमाल का पता चला तो ऐसे ही अपनी उवृत्ति में ब्रह्म का ज्ञान सुनते सुनते गुरु की कृपा चाहते पचाते पचा हाँ ए है बाह बा का फिर एक नहीं सैकड़ों डॉक्टर और उसके के चरणों में सैकड़ों एमडीबीएस उसके चरणों में सैकड़ों एम डी उसके चरणों में लाखों लाखों लोग उसके चरणों में यक्ष गंधर्व उसके चरणों में देवता भी उसका निदार करके अपना भाग्य बना ले ऐसा बढ़िया चीज है ये पुस्तक को पुस्तक को तो वृत्ति ने विषय किया वस्तुओं को तो विषय किया लेकिन उस ब्रह्म को विषय कर ले वृत्ति वृत्ति तो है आंखें बंद है आवाज सुनाई पड़ा नहीं, किसका है क्यों? है? कौन है गागु। करा है? है, पहचान में मंगलू तो को किसी को, को। आंखों से तो नहीं देखा लेकिन उसकी चाल है। तो बुद्धि ने वृत्ति ने उसको विषय कर लिया कि इसी सी का आवाज है इसी की चालबाजी है तो आपकी आपके आंखों ने नहीं देखा कान ने खावा खाली आवाज सुना लेकिन वृत्ति ने उसको विषय किया कि ये गगलू है मंगलू है बाजी है वो फलाना है, दीना है। तो जैसे वस्तु को वृत्ति विषय करती है ऐसे अपने मैं को जब विषय करें मैं माँ फलाणा है मां फलाना है मा महापट्टो है भाती है माही मा है मोहन है मां सोहन है तो मैं मोहन मैं सोहनू ये तो उठता है लेकिन ये मोहन सोहन सुन के मानते हो मोहन सोहन जहां से उठता है उसको विषय करें जैसे क्यों तो हो एहो एहो एहो तो आवाज सुनाई पड़ता है गिदड़ों का आवाज हो तो अब क्या है विषय किया है तो वृत्ति नहीं जाना कि गिदड़ है तो वृत्ति ने गिदड़ों को विषय किया वृत्ति ने घड़ियाल को विषय किया वृत्ति ने माइक को विषय किया तो लगता तो है नहीं यार ये नहीं फलाना नहीं नहीं फलाना हाँ ये तो विषय कर लिया तो जैसे वृत्ति वस्तुओं को व्यक्तियों को विषय करती है ऐसे ही उस आत्मा के विषय में ज्ञान सुने फिर सूक्ष्मता से उस आत्मा को विषय कर ले तो बन जाए दुख आया सुख आया तो जैसे विचार करते ऐसे ही दुख सुख बनता है कई दुख आए कई सुख आए कई अच्छे दिन आए कई बुरे दिन आए लेकिन ये आए सब दुख भी तो वृत्ति से ही होता है ऐसा ऐसा सोचते हैं दोस्त दर्शन सोचते हैं दुख पैदा होता है गुण दर्शन तो सुख पैदा होता है एक महात्मा से पूछा चेला के स्वामी जी दुनिया में कैसे रहे दुनिया में कैसे रहे मेरे से पूछता है इतने में कोई भगत आया उसने परेशानी रखी महात्मा ने उठक के फेंक दी मुंह घुमा के बैठ गए दे। चिल्ला देखता रह गया वो आदमी चला गया फिर चेले ने जाके उससे पूछा कैसा बोले देखो गुरुजी ने कैसा कर दिया हम तो दूर से आए थे हमारी प्रसादी लिया नहीं उल्टी फेंक थी हमने तो कुछ मांगा भी नहीं मेरे को देख मुंह मुँह मोड़ कैसे थोड़ी देर में उसने कहा कि गुरुजी वो आदमी आया था बड़ा दुखी हो गया आपको प्रसादी लेना चाहिए था उसका कुछ स्वीकार करना चाहिए फिर चेल लेने जाके उससे पूछा कैसा बोले देखो गुरु ने कैसा कर दिया हम तो दूर से आए थे हमारी प्रसादी लिया नहीं रोटी फेंक थी हमने तो कुछ मांगा भी नहीं मेरे को देख मुंह मोड़ लिया ये ऐसे थोड़ी देर में उसने कहा कि गुरु जी वो आदमी आया था बड़ा दुखी हो गया आपको प्रसादी लेना चाहिए था उसका कुछ स्वीकार करना चाहिए इतने में दूसरा आया था गुरु जी ने उसको बोला ला ला लिया प्रसाद खाने बैठ गया बाकी रख लिया उसको बोला तो ठीक है जाओ अब क्या फिर थोड़ी देर के बाद तीसरा आदमी आया उसका प्रसाद लिया थोड़े, थोड़े थोड़ा थोड़ा दूसरे को बांटा थोड़ा उसको दिया चले से पूछा कि कैसा रहा तीनों का तूने तो तीनों से बात करा था कैसा रहा बोले पहले वाले का नहीं लिया तब भी दुखी थे, दूसरे का लेके रख दिया तभी भी दुखी था तीसरे कर लिया थोड़ा थोड़ा बांटा थोड़ा उसको दिया जरा मीठा देखो, वो सुखी था तो बोले दुख की भी वृत्ति एक की बनी दूसरे की दुख की वृत्ति बनी तीसरे की सुख की वृत्ति बनी लेकिन ये सब वृत्ति जहां से उठती है उसको तीनों नहीं जानती तेरे को उपदेश यह देता हूं कि तू उसको जान वृत्ति उठती है उसमें जरा टिक जा बाकी शादी कर लेगा तो क्या हो जाएगा बेटे बेटी हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा पहलवान हो जाएगा तो, पहल तो, तो क्या हो जाएगा गहने गांठे पैर लेगा तो क्या हो जाएगा एमडी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सारे डाक्टरों का गुरु बन जाएगा सारे गुजरात के हिंदुस्तान के सब डाक्टरों का बड़ा डॉक्टर बन जाएगा तो क्या हो जाएगा आखिर तो कंधे पे उठा जला देंगे तेरे खोपड़ी को ये खोपड़ी जल जाए तेरी मेढक चीर चीर के इसके पहले खोपड़ी को जहां से सत्ता मिलती है ये खोपड़ी खोपड़ी ऐसा जहां से समझ में आता है उसको समझ ले उसके लिए आदर सहित अभ्यास कर दिन रात बाहर का सोचते दिन रात बाहर का सुनते तो अभ्यास उल्टा पड़ गया दिन रात आत्मा का सोचे आत्मा को सुने तो आत्मा में व्यतीत है और सुबह बहुत अच्छा समय है रात को सोते समय अच्छा समय है व्यवहार करते समय अच्छा समय उस परमेश्वर को देखो क्या हुआ वृत्ति में क्या आया? यहाँ कई लोग थोड़ी सी बात बोलो बड़े दुखी हो जाते वैसे क्या वैसा सोचते दुखाकार वृत्ति को सपोर्ट देते तो दुखी हो जाते कोई ऐसे जरा पुचकार कर दो और पुचकाराकार वृत्ति को सपोर्ट देते तो बड़े खुश होते निर्भय मिल गया लेकिन ज्ञानी न दुखाकार वृत्ति को सपोर्ट देते न सुखाकार वृत्ति जहां से उठती उस आत्मा में जग रहते है आत्मा को विषय करने वाली उनको आ गई है गुरु प्रसादी की कुंजी इसलिए ज्ञान मान सदा तप्त रहते हैं प्रसन्न रहते हैं अनासक्त रहते हैं लेते देते खाते पीते करते कराते सा उनके स्वरूप में कुछ नहीं होता अगर ऐसा ज्ञान पाया नहीं तो जो कुछ भी पाया उससे आदमी पूर्ण नहीं होता इसीलिए ज्ञानी की बड़ाई जैसी बड़ाई किसी के नहीं की महंता महंता किसी के नहीं होती ज्ञानी की महानता जैसी महानता किसी की नहीं होती ज्ञानी के दर्शन करने से शांति मिलती है पुण्य हे राम जी गंगा स्नान करने से पुण्य होता है शरीर ठंडा शीतल होता है लेकिन ज्ञानवान को यहाँ दर्शन करने से हृदय शीतल होता है तो कैसा आत्मा को विषय करने वाली वृत्ति उत्पन्न करने में भले उनको थोड़ा समय लगा परिश्रम लेकिन कैसा ऊंचा फल है वकील आप पढ़े नहीं लेकिन वकील उनके आगे मथा ठेकते राजनीति किए नहीं राजा बने नहीं लेकिन राजा उनके चरणों में देवता बने नहीं बने नहीं लेकिन देवता उनके आगे हाथ यक्ष गंधर्व किन्नर बने नहीं लेकिन यक्ष गंधर्व किन्नर उनके आगे मथा फेंकते लेकिन कोई मथा टेके जाए उनके विरुद्ध भी हो जाए तभी भी उन महापुरुषों के गहरे स्वभाव में कोई फर्क नहीं पड़ता जैसे पार्वती ने ऐसा किया वैसा किया शिवजी ने मारी दुख की शंकर सहज स्वरूप संभारा लागी समाधि अखंड तो पहले हमको आत्मज्ञान हो जाए पास, जब दुख होता है तो अभी मेरा अभ्यास कच्चा है चिंता तो होती तो अभ्यास कच्चा है अशांति होती तो अभ्यास कच्चा है अभ्यास पक्का हो जाए तो दुख नहीं होगा अशांति नहीं होगी चिंता नहीं होगी तो तुम चाहते हो क्या दुख होए, दुखी होना चाहते क्या अशांत होना चाहते हैं चिंतित होना चाहते हैं नहीं तो नहीं होना चाहते दुखी अशांत चिंतित तो जान दो दुख शांति और चिंता नहीं है वहां का अभ्यास सुनो वहां का ज्ञान सुनो उसी ज्ञान का विचार सच्चाई से करो और उसी ज्ञान में शांत होते जाओ ये काम अभी कर लो अभी मुक्त दस दिन में करो दस दिन में मुक्त दस साल में करो दस साल के बाद मुक्त दस जन्म में करो दस हजार जन्म में करो लेकिन ये काम किए बिना ठिकाना ने पढ़ने वाला नहीं चाहे कहीं भी जाओ कैसे भी शादी कर लो बेटे कर लो बहू कर लो पति कर लो पति को अपनी कटपुतली बना लो तो क्या हो जाएगा मेरे पति मेरे कहने में चल है, <laughs> कर ले कहने में चला ले, ले जाओ पति को पिक्चर में दिल के टुकड़े करो फिर क्या होता है जूते खाएगी मेरी पत्नी मेरे कहने में चलती है, ले जा पत्नी के साथ में जल्दी बूटा कि और क्या करेगी मेरा बेटा मेरे कहने में चलता है बहुत अच्छा है मेरा बाप मेरे ऊपर आजीवन सब ठीक है लेकिन मुख्य बात यह है अपने आत्मा परमात्मा के ज्ञान को पाल गुरु के हृदय को ऐसा रिझा लेके गुरु को लगे कि बस भाई अब ले अब ले, अब ले। नहीं रिझाते तभी भी गुरु खुले हाथ मत जाए तो रिझाए तो गुरु का संकल्प भी अपने को मदद करेगा अपना संकल्प है गुरु का भी जप तप का अंत कर शुद्ध होता है तो उनका भी संकल्प अपनी मदद करता उनका देवी कार्य करते हैं तो उनके हृदय में होता कि चलो विचारो उनका मंगल होता भी तो ऊंची ऊंची बात बताते अपने को परमात्मा के विषय में सुने उसी आत्मा परमात्मा के विषय की वृत्ति बनाई जैसे देखो भाई हमने तो क्या करा एक किलो तो लाए मैदा ढक्कन लाके के ऐसे गोल गोल पूरी बनाई फिर कभी मौज आई तो पानी पूरी के जगह पे भी प्लेट में रख दी बड़ी बड़ी ऐसे भी खाई हमको तो बड़ा अच्छा लगा हम क्या मैदा लाए ये लाए वो लाए थोड़ा आज छोड़ा ये सब सुना तो पूरणपुरी कार्ति बन गई तो उस पूरणपुरी की बात सुन के उसका ज्ञान हो गया ऐसे ही ब्रह्म परमात्मा के विषय में सुने उसका ज्ञान हो जाए फिर उसको ठीक से समझे जैसे पूरणपुरी समझ गए हमने तो क्या करा भाई बेसन लाए पानी वानी लॉल करना थोड़ी देर बना के रखा फिर वो लाए झाला और रगड़ा आप बूंदी बनी फिर चाशनी में डाल लिया मुंडी बनाए लड्डू बनाए रख दिए एक एक देते हैं बच्चों को अपन ही खाते तो मुंडी ये वो सब सुन के आप समझिएगा लड्डू बनाए ऐसे ब्रह्म के विषय में सुनते सुनते वो साक्षी है वो चैतन्य है वो आनंद स्वरूप है वो आत्मा है वो अमर है सुख दुख दुखी मन का धर्म है राग देश बुद्धि का धर्म है काला गोरा चमड़े का धर्म है मोटा और पतला शरीर का धर्म है ठींगना और लंबा हड्डियों का धर्म है जायते अस्तित्व ते वर्धते क्षीयते मृते ये षड विकार शरीर में है हाँ और उर्मिया मन में है भूख और प्यास, दुख और सुख ये मन में महसूस होता है लेकिन मन में महसूस हुआ नहीं हुआ उसको भी देखने वाला आत्मा इंशाल्लाह है वही मैं हूं शरीर ऐसा ऐसा ठीक हुआ बीमार हुआ उसको देखने वाला मन है मन को देखने वाला मैं आत्मा हूँ तो ठंडी गर्मी शरीर को लगती है सुख दुख मन में होता है राग द्वेष बुद्धि में होता है शीतणो शीतोषण सुख समुख है शो तथा मान अपमान शीत माना ठंडा उष्ण माना गरम ठंडा और गर्म अनुकूलता प्रतिकूलता ये सब शरीर को होता है गलती से मानते हैं कि मेरे को हुआ है और दुख और सुख मन को होता है गलती से मानते हैं मेरे को बड़ा दुख हुआ मेरे को बड़ा सुख राग और द्वेष बुद्धि में होता है लेकिन मेरे तो भाई उसके प्रति बड़ा राग है मेरा तो उसके प्रति द्वेष है लेकिन ये तुम्हारे को नहीं हो रहा है स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर में हो रहा है तो तुम इनसे सबसे नारे हो तुम जैसे बेसन लाए बूंदी बनाए लड्डू बनाए ऐसे ही तुम न्यारे हो तो तुम ब्रह्म हो तुम हमारा आत्मा हो तुम पट्टा नहीं हो तुम लड्डू नहीं हो तुम फलाने नहीं हो कितने भी जन्म लो कितने भी कुछ करो जब तक आत्मज्ञान नहीं पाया तब तक दुखों का अंत नहीं होगा कष्टों का अंत नहीं होगा इसीलिए आत्मलाभान परम लाभम न विद्यते, थे आत्मलाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं आत्मसुखात् परम सुखम न विद्यते आत्मसुख से बढ़कर कोई सुख नहीं आत्मज्ञान परम ज्ञानम न विद्य आत्मज्ञान से कोई परम ज्ञान नहीं ऐसा मुफ्त में मिल रहा है फिर भी अगर मन नहीं लगता तो समझो दुख भोगना बाकी है राजे महाराजे राजपाट छोड़ के हाँ, हाँ, सिर में खाक डालते हाथ में काफा लेके भिक्षा मांग के आते थे गुरु के द्वार पर झाड़ू बुहारी करते थे तब ये ज्ञान मिलता था और यहां मुफ्त में मिलता है तो रुचि नहीं न हमको रुचि थी तो सब छोड़ के गुरु के चरणों में पहुंचे थे अमीरी की तो ऐसी की सब जर लुटा बैठे फकीरी की तो ऐसी की गुरु के दर पे आ बैठे कब होगा मुझे इसकी स्थिति का कब होगी बड़ी तड़फ रहती थी तड़फ नहीं है इसीलिए आदमी संसार में खप और संसार की बातें सुनते संसार की बातें करते तो संसार को विषय करने वाली वृत्ति दृढ़ हो गई ब्रह्म की बातें सुनते सोचते नहीं तो ब्रह्म को विषय करने वाली वृत्ति उत्पन्न नहीं होती उत्पन्न हो भी जाए तो टिकती नहीं तो उपदेश सुन के ज्ञान तो थोड़ा हो जाता है लेकिन दुखों का अंत करने वाली वृत्ति जो टिकनी चाहिए वो नहीं होती अरे क्या नाम है तेरा तेरा नाम दीपक है ना झूठ बोलता है दीपक तो नाम तेरा नहीं है तेरा नाम तो प्रेम जी डॉक्टर है हैं? तू दीपक है, तो? दीपक है। ये सब मिलके बोले कि तू दीपक नहीं है तू डॉक्टर प्रेम जी है तो फिर तो मानेगा ना नहीं मानेगा <laughs> सब मिलके बोलो कि डॉक्टर प्रेम जी है तो दीपक नहीं मानेगा क्यों मैं दीपक ये वृत्ति ने फिट कर लिया ऐसे ही आप ब्रह्म है ऐसा व्रति फिट कर ले काम बन जाए समझ लो उसमें लग जाओ बुद्धि को शुद्ध करे वृत्ति ब्रह्म ब्रह्म को विषय करने वाले जैसे गोलगप्पे को, को फलाने को ढीगने को बुद्धि ने विषय किया नहीं ऐसे उस ब्रह्म परमात्मा को तुम्हारी बुद्धि भी शह कर दे उसमें टिक जाए अरे तू तो प्रेम जी रे क्या है तेरा नाम दीपक है झूठ बोलता है तू तो डॉक्टर प्रेम जी है ये सब बोल रहे आप बोलो डॉक्टर प्रेम जी है तो बोलो ये सब बोल रहे हैं डॉक्टर प्रेम जी है तो फिर आप तो मानेगा ना जी। नहीं मानोगा <laughs> मेरा नंबर अनुभव ऐसे ऐसे पक्का अनुभव हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूं दुख दुखी सुखी होने वाला मन मैं नहीं हूं राग द्वेष रखने वाली बुद्धि मैं नहीं हूं मोटा और नाटा शरीर मैं नहीं हूं इन सब को देखने वाला चैतन्य हूँ आत्मा हूँ परमात्मा सर्वव्यापक है इसलिए परमात्मा और अंत क्रविज में विषय है तो आत्मा उसका अब अभ्यास करें पक्का जगत को भूलने से दुखों का अंत नहीं होता रात को तो जगत को भूल जाते हैं तो क्या दुखों का अंत हो गया क्या सुबह फिर वही चिंता चल ब्रह्म का ज्ञान होने से ब्रह्म की विस्मृति होने ब्रह्म की विस्मृति होने से दुख नहीं होता लेकिन ब्रह्म की विस्मृति होने से दुख नहीं होता जगत की विस्मृति होने से दुख नहीं मिटता लेकिन ब्रह्म की स्मृति होने से और जगत की सत्यता मिटने से दुख मिटता है अपने को सत्य लगता है तो फिर दुख नहीं मिटेगा और देखो तो जगत वृत्ति के बिना दिखेगा नहीं सारा वृत्ति का खेल अभी वो खाली स्मृति करो तो दिखता नहीं तो को चली हो हो के सवली होके हो के लीन हुआ फिर भी जो उसको जानता है वो है परमात्मा चैतन्य कोई मेरा सत्यात्मा है मैं कब उसमें टिकूंगा खुदा लग सोचता है कैसा दिन मेरा कब आएगा कि हे प्रभु मेरे को संसार स्वप्ने जैसा दिखेगा? मेरे ऐसे दिन कब आएंगे कि मैं सुख दुख में समराऊंगा मेरे ऐसे दिन कैसे कब आएंगे जो गुरु का अनुभव मैं अपना अनुभव बनाऊंगा गुरु का हृदय अपने हृदय से मिला लूंगा उसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे साथ अपनी छाती में मेरी छाती से रगड़ने लग जाओ लो गुरु के साथ दिल मिला दिया ये नहीं होता ऐसा नहीं की चलो बापू गुरु जी आपके साथ दिल कब मिलेगा लो बाकी बनाया इससे नहीं होता हृदय गुरु के साथ हृदय मिलाने का मतलब है गुरु के अनुभव को अपना अनुभव बनाना कुछ लोग बोलते गुरु के चरणों की सेवा करो तो ऐसा मत सोचना कि कहीं पैर दबाना गुरु के चरणों की सेवा है अरे गुरु के अनुभव को गुरु के उद्देश्य को गुरु के संकेत को झेल लेना गुरु की सेवा है आज्ञा सम नहीं साहेब सेवा तो किसी ने सुन लिया आज्ञा के समान बनो गुरु की कोई सेवा नहीं गुरु ने बोला बेटा ऐसा करो कि मैं जरा बूढ़ा हूं थक गया हूं तो जरा पैर दबाओ बोले गुरु की पैर दबाने का तो कोई सेवा का मतलब नहीं आप तो आज्ञा करो आपकी आज्ञा ही सेवा है तो बोले मैं आज्ञा कर रहा हूँ पैर दबाओ बोले पैर दबाना थोड़ी सेवा है खाली आपकी आज्ञा मान लिया तो ऐसा उल्टा खोपड़ी नहीं होना चाहिए आगे पढ़ो की ओर फूर्ति है वह मोक्ष रूप और जो दृश्य की ओर फूर्ति है वह बंधन रूप है हे राम जी, जो तुमको शुद्ध लगे वही करो जो दृष्टा है वह दृश्य नहीं होता और जो दृश्य है वह दृष्टा नहीं होता पर आत्मा तो अद्वित है इससे दृष्टा में दृश्य पदार्थ कोई नहीं तुम क्यों दृश्य की ओर झुकते हो और अनहोते दृश्य को ग्रहण करते हो जो दृश्य है वह दृष्टा नहीं होता दृष्टा नहीं होता और जो दृष्टा है वो दृश्य नहीं होता जैसे ये घड़ी है तो ये घड़ी दृश्य है इसको हमने देखा तो देखने वाला और दिखने वाला अलग अलग है सीधी बात है। ये दिखती है हम मैं देखता तो मैं अलग हूं और दिखने वाला अलग है घड़ी जैसे मुझसे अलग है ऐसे ये हाथ है मेरा मैं इसको जानता हूं तो हाथ ये उठा और नहीं उठा उसको भी मैं देखता हूं तो मैं हाथ नहीं हाथ से अलग अलगूटा भी हाथ दिखता है ऐसे ही सारा शरीर दुखी बीमार स्वस्थ कैसा भी है उसको मैं महसूस करता हूं तो मैं शरीर नहीं हूं ठीक है दृष्टा दृश्य नहीं होता दृश्य दृष्टा नहीं होता ऐसे मन में दुख आया तो मैं देख रहा हूं कि दुखी हो गया मन मन में सुख आया नारायण हरे नारायण ना आप आत्मा परमात्मा में टिको फिर आपके आशीर्वाद और संकल्प चमत्कार कर देगा प्रकृति में वातावरण में क्या क्या कर देता लेकिन टिके रहो आत्मा में आत्मादेव का बड़ा भारी परमात्मा की महिमा है अद्भुत है अद्भूत महिमा डिग्रियां मिल गई तो क्या पत्नी मिल गई तो क्या पति मिल गया तो क्या डायवर्स दे दिया तो क्या जब तक भगवान में मन नहीं लगा तो सब व्यर्थ है सीधी बात गुरु के चरणों में प्रीति नहीं हुई तो सब व्यर्थ है ततः किम ततः किम आद्य शंकराचार्य ने गुरु अष्टक में कहा है तुम प्रसिद्ध हो गए सारे लोग तुम्हारी वाणी सुनते हैं, तुम्हारा साहित्य सारे लोग पढ़ते हैं लेकिन तुमने गुरु तत्व को नहीं जाना गुरुपद में आपकी प्रीति नहीं हुई तो आखिर क्या धन कमाया तुमने खूब और लोगों ने बड़ा धनवान कह दिया लेकिन तुम्हारा आत्म धन तुमने नहीं पाया तो आखिर क्या सत्ता की ऊंची शिखरते पड़े और आत्मा नहीं भटकती और हो, हो गए प्राइम मिनिस्टर हो गए वर्ल्ड मिनिस्टर लेकिन आत्म गुरु के परमात्मा के अनुभव से अगर आप अछूते हैं तो आखिर क्या तथा तथा क्यों भगवान आद्य शंकराचार्य के वचन है गुरु अष्टक में मौका मिले तो पढ़ के देखना बड़ा सार गर्भित बात है तो ऐसे अपने मन को समझो प्रमोशन हो गया तो आखिर कब तक क्या बदली भी हो गई मन चाहिए तो क्या मन चाहे पत्नी मिल गई तो आखिर क्या मन चाहे पता मिल गया पति मिल गया तो आखिर क्या मन चाहे बेटे बेटियां मिल गए तो आखिर तो मरना है और मरना है उसके बाद फिर भटकना है उसके पहले जीते जी अब भटकाओ आत्मा परमात्मा में मन लगा दे हो जाए कल्याण हो जाए मंगल तो अभी फिर आएगा एक आध घंटे में चाहे दर्शन नहीं करना है तो संत से नहीं लेना है तो असंत से लेगा संत का दर्शन नहीं करेगा तो असंत का करेगा संत से नहीं लेगा तो असंत से लेगा महात्मा से नहीं लेगा तो दुरात्मा से लेगा लेकिन लेना तब तक चालू रहेगा जब तक देने वाले दाता के साथ अंतरात्मा में मुलाकात नहीं हुई तब तक, तक लेना रहेगा इसलिए संत महापुरुष बताते हैं कि हम जिसके साथ एक होकर तुमको कुछ देते तुम उसी के साथ सीधे हो जाओ एक रोज़ रोज, रोज हमसे क्यों मांगो हम तुम्हारी उससे मुलाकात कराना चाहते हैं जो सारे जगत का स्वामी है तुम्हारा आत्मा प्रमाण नारायण हरी नारायण हरि हाँ जी हे राम जी आत्मनंद ऐसा पद है जिसके आनंद की ओर ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि सभी ज्ञानवानों की वृत्ति सदा दौड़ती है।, है वो आत्मा परमात्मा का आनंद ऐसा है कि भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु और शिव की वृत्ति भी उसी आत्मा को भी शय करती है अपन शिवको भी शय करते नैसा ऐसा वैसा उनकी उसी परमेश्वर को विषय करती है बुद्धि जैसे कोई उल्टा स्त्री तो अपने हैं जिससे मन लगाए उसको विषय करती है उसकी बुद्धि पति कोई पत्नी से लगाव रखता है किसी पड़ोसी की तो उसका मन उसको विषय करता है भले अपनी पत्नी के साथ बैठा है बात कर रहा है लेकिन मन में आकर्षण उसका ऐसे ज्ञानवानों को ब्रह्मा विष्णु महेश को उस परमात्मा में आकर्षण है आत्मा में ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्म ज्ञानी संत लेते देते सब करते लेकिन उनकी वृत्ति उसी पर ब्रह्म परमात्मा को विषय कर रही ऐसा है ऐसा सुख स्वरूप है ऐसा वो ज्ञान स्वरूप है ऐसा आनंद स्वरूप है अब कैसा है उसका पूरा बयान तो हो ही नहीं सकता और ये बयान नहीं हो सकता वो भी उसी की सत्ता से बोला जा रहा है और वो भगवान है मधुर है ये भी उसी की सत्ता से बोला जा रहा है और मैं दुखी हूं परेशान हूं ये भी उसी की सत्ता से मन बकवास करता है मेरी इसने बेजती कर दी मेरे को कोई सेवा नहीं देते मेरे को ये करते ये जो मन बोलता है या बुद्धि बोलती है वो भी उसी की सत्ता पे बोलती तो सत्ता सत्य है और बुद्धि और मन का ये बदमासी है मेरे को शादी करनी है मेरे को ये खाना है ये मेरा ये दुश्मन है ये मेरा मित्र है ये मेरा ये है ये बुद्धि की बेवकूफी है तेरा तो भगवान है बस बड़े में बड़ा काम है परमात्मा को पाना परमात्मा जो है उसी को विषय करे बुद्धि पाना ऐसा नहीं कहीं है आप जाओगे फिर बोलोगे ये भगवान है आश भगवान अपने मिल गए ऐसा नहीं है जो दूसरी वस्तुओं को बुद्धि विषय करती वो वो वस्तुओं को विषय कर ले हो गया भगवान का दर्शन हो गया ज्ञान इतना सरल है कि खाली भूख की जरूरत है बस गुरु की कृपा भी है अपने पास बुद्धि भी है और अपने पास आत्मा परमात्मा भी है श्री राम अपनी बुद्धि को शुद्ध रखे दृष्टि पवित्र कम चाहे कोई तुमको कितना भी बुरा बोले बकने दो उसको अपने तरफ से हृदय में बुरा मत होना बस तो संसार है पातक की आत्मा सब रहते संसार में चलता रहता है अपने मन को भगवान के ज्ञान से भगवान के आत्मा को विषय करने वाली बुद्धि विकसित करना चाहिए बस है इसलिए वशिष्ठ जी कहते हैं कि राम जी ज्ञान की भली प्रकार सेवा करनी चाहिए उनका बड़ा उपकार है जो आत्मा संत है उनका बड़ा उपकार है संसार से पार लगाते हैं ज्ञान का अमृत बांटते हैं उनका उपकार नहीं भूलना चाहिए जो किसी का उपकार भूल जाता है वो तो रहे है उपकार करने वाले का जो अपकार सोचता या करता है तो उसको तो आत्म घाती है वो कुत्ता जिस के हाथ का एक टुकड़ा खा लेता है तो पागल हो जाता है हड़का उठे जन कानस ने करे निकाल के रोटी खा दी थे लेकिन मनुष्य ऐसा है कि जिन महापुरुषों से अपना मंगल होता है कल्याण होता है उन्हीं के प्रति उनका टुकड़ा खा के उनके प्रति कुछ का कुछ बक लेता है सोच लेता है तो वो बड़ा भारी पाप करता है नारायण हरी नारायण हरी राम जी भ्रम से जो अपने को कुछ और मानते हो उसको त्याग कर ब्रह्म ही की भावना करो हम्म भ्रांति से जो अपने को जानते हैं न मैं मोहन का भाई हूँ मैं जुगलू मैं फलाना हूँ ये भ्रांति से जो अपने को माना है ना ये भ्रांति छोड़ो ये सब शरीर के साथ के संबंधों को सच्चा मत मानो मैं तो आत्मा हूँ अब अपने को जानकर उसमें शांति पाऊंगा ऐसा सोचो कि भ्रांति घुसने मदद भ्रांति के पहले अपने आत्मा को पहचान लो बास नारायण ना हरी नारायण ना हरी नारायण हे राम जी अपने को मनुष्य कभी ना जानो अपने को मनुष्य मत जानो लो कितनी महान बात है जो थोड़ा चेचे तो दुख तो थे या भजे तो या मणि तो तो देह अध्यास है ना देह्यास से ऊपर उठो ये अभिमान से ऊपर उठो सुख दुख की चोट लगती है उस जगह से ऊपर उठो आत्मा में जाओ परमात्मा में जाओ अभी दो शब्द सुनने में किसी को भाई को बहन को दुख होता है लेकिन जब घोड़ा बनेगा चाबुक मारे में बैल बनेंगे था तारो मरे धड़ी गामना दिया हाँ, अभी अपना कल्याण चाहने वाले के दो शब्द नहीं सुन सकते तो फिर जब वो कुछ बनोगे तब होगा तो कौन क्या करोगे मेरे हम हाँ, पर ईश्वर में मन लगना चाहिए सार बात ये जब भी दुख होता है तो समझ लो कि संसार में मन है इसीलिए दुख हुआ ईश्वर मन हो तो दुख हो नहीं सकता टिक नहीं सकता हो भी जाए तो ईश्वर में मन लगाए तो टिक नहीं सकेगा दुख सीधा ईश्वर में चला जाएगा जैसे आग लगती तो आदमी कैसे बच जाता है ऐसे दुख हुआ तो तुरंत बचने की जगह से पहुंच जाएगा ईश्वर तो दुख से ही बचाता है ना आत्मा मन ऐसा नहीं कि हाथ पकड़ के बचाएगा वो मन देह में नहीं आएगा विषय करेगी ब्रह्म को वृत्ति दुख को विषय नहीं करेगी ऐसा नहीं कि तुम कोई चिंता टेंशन या तुम्हारे कोई जिम्मेदारी तुम्हारे से तो हजार गुनी जिम्मेदारियां ज्ञानी संभाल लेते और जिम्मेदारियों में तो प्रॉब्लम तो आते फिर भी उनको दुख नहीं होता कि जहां दुख को विषय करने वाली बुद्धि है वो ब्रह्म को विषय करा देते हैं बाश्य बन जाते सबके बाप से देशांतर वृत्ति जाती है वृत्ति गई फलाना इसका जो अनुभव करता है वही तुम्हारा परमात्मा है वही परमेश्वर है वही आत्मदेव है ए, फलाने बंबई में गए भाई दिल्ली में फलाने भाई बैठे तो फलाने भाई दिल्ली में बैठे अब उनकी बात होगी नहीं होगी फलाने ऐसे हैं तो दिल्ली का व्यक्ति बंबई का अमेरिका का व्यक्ति पर तुम्हारी वृत्ति गई तो देश से देशांतर में तुम्हारी वृत्ति गई तभी वो उस, उस व्यक्ति पर वृत्ति ने उस व्यक्ति को विषय किया उस व्यक्ति को विषय जिस वृत्ति ने किया उस वृत्ति को जो देखता है वही तुम्हारा यार है वही तुम्हारा ईश्वर है नारायण हरी नारायण हरी